गीता तत्व चिंतन कर्मयोग की विशेषता 210 सौ दस कर्मयोग और कर्म संन्यास का अंतर यहाँ हमें संन्यास और योग शब्दों को अच्छी तरह समझ लेना है हम पूर्व में स्पष्ट कर चुके हैं कि गीता में जहाँ कहीं योग शब्द अकेला आया है वहाँ उसका अभिप्राय सामान्यतः कर्मयोग लेना चाहिए संन्यास का तात्पर्य कर्मों के त्याग से है गेरुआ कपड़े से नहीं कोई व्यक्ति गेरुआ पहन लेने से ही सन्यासी नहीं बन जाता सन्यास मन की एक स्थिति का नाम है जहां वह किसी भी प्रकार की कर्तव्यता का बोझ नहीं करता इस सन्यास के दो रूप हैं एक वह जिसमें कर्मों का रूपतः बाह्यतः त्याग होता है पर मन के भीतर कर्तापन बना रहता है और दूसरा वह जिसमें कर्मों का रूपतः और स्वरूपतः दोनों प्रकार से त्याग हो जाता है कर्मों का स्वरूपतः त्याग वह है जहां मन में करतापन नहीं रह जाता प्रस्तुत श्लोक में जिस संन्यास की बात कही गई है वह संन्यास का यही दूसरा रूप है जो ज्ञान से सिद्ध होता है एक आलसी और प्रमादी भी ऊपर से कर्मों का त्याग करता देखा जाता है पर ऐसा त्याग ज्ञान के फलस्वरूप न होने के कारण संन्यास का सही तात्पर्य ध्वनित नहीं करता वह एक अभावात्मक स्थिति है जो व्यक्ति और समाज दोनों के लिए अहितकर है भगवान कृष्ण ऐसे कर्म त्याग की भला क्यों कर प्रशंसा करने चले ऐसे एक सामान्य व्यक्ति भी हिकारत की नजरों से देखता है उनकी दृष्टि में सन्यास कर्म त्याग की वह अवस्था है जो ज्ञान से सजती है इस ज्ञान को ही आगे के श्लोकों में सांख्य कहकर अभिहित किया गया है सामान्यतः तो सन्यास शब्द से केवल कर्म छोड़ने का ही बोझ होता है पर जब उसमें ज्ञान को भी जोड़ दिया जाता है अर्थात जब कर्म त्याग का आधार तत्व ज्ञान बन जाता है तब वही सांख्य मार्ग कहलाने लगता है उसी प्रकार कर्मयोग कहने से केवल कर्म करने का बोध होता है पर जब उसके साथ फल त्याग एवं बुद्धि की समता आदि को भी जोड़ देते हैं तो वही योग मार्ग के नाम से जाना जाता है तात्पर्य यह है कि चाहे संन्यास का रास्ता हो या कर्मयोग का आधार दोनों का ज्ञान ही है अंतर इतना है कि संन्यास का आधारभूत ज्ञान शुद्ध अद्वैतात्मक होने के कारण कठोर है जबकि कर्मयोग के आधारभूत ज्ञान में भक्ति का सम्म्रण होने के कारण उसका पथ अपेक्षाकृत सुगम है तभी तो संन्यास पथ की दुरूहता को लक्ष्य कर कठोपनिषद कहता है छुरस्य धारा निश्चिता दुरतया दुर्गम पथस्त दुर्गम पथस्तत् कवय बदंती जिस प्रकार शान पर चढ़ाए हुए छूरे की धार दुस्तर होती है तत्वज्ञानी लोग उस मार्ग को भी वैसा ही दुर्गम बतलाते हैं 211. दो दोनों मुक्ति के स्वतंत्र पथ तो विवेक के श्लोक में यह बतलाया गया है कि संन्यास और कर्म योग ये दोनों रास्ते निःश्रेयस कर है निःश्रेयस का अर्थ परम कल्याण होता है और परम कल्याण का ही दूसरा नाम मोक्ष है अतः यह सूचित किया गया है कि सन्यास और कर्मयुग दोनों ही मोक्षप्रद हैं साधक किसी भी रास्ते को अपनाएं वह मोक्षरूप परम कल्याण का अधिकारी होगा फिर यह भी बात यहाँ पर ध्वनित हुई है कि दोनों मोक्ष प्राप्ति के स्वतंत्र रास्ते हैं यह नहीं कि वे एक दूसरे पर अवलंबित हो अन्योन्याश्रित हो या एक दूसरे के परिपूरक हों अपितु यह कि दोनों मार्गों में पूर्व और पश्चिम की धाति अंतर है इन्हीं दोनों को दूसरे अध्याय के उनतालीसवें श्लोक में सांख्य बुद्धि और योग बुद्धि कहकर पुरा पुकारा गया है तथा तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में ज्ञान योग निष्ठा और कर्म योग निष्ठा के नाम से ये दोनों निष्ठाएं स्वतंत्र हैं और अपने अपने साधकों को उसी मोक्ष रूप परम लक्ष्य की प्राप्ति करा देती है हमने अपने पैंतालीसवें प्रवचन में इस विषय पर विस्तार से विवेचन किया है